ओम गुरूर ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु महेश्वरः गुरुः साक्षात् साक्षात्म ब्रह्मा तस्में श्री गुरवे नमः तो यहाँ तक आठवें श्लोक तक ये बता दिया संपूर्ण जगत के आधार एवं कारण परमात्मा है उसमें सारा जगत है किस प्रकार जैसा जल में तरंग बुद्धबुदा एवं फेनादि के समान आगे जो बता रहे ब्रह्म में इस सारा जगत कल्पित है किस प्रकार सुवर्ण में के समान। उसको बताने जा रहे नवे श्लोक में सच्चिदात्मनूतेष्णु प्रकल व्यक्तो विविदा सर्वा हाटकेटका दिवत सचिद आत्मे जो सत् अर्थात सत का मतलब है त्रिकाला बाध्यत्व तीनों कालों में जिसका बाद ना हो भूत, वर्तमान भविष्यत में जिसका बाद ना हो त्रिकाला बाध्य अथवा अवस्त त्रय जिसका बाद ना हो उसको बोलते हैं सत्, चित्त चित का मतलब है समस्त वस्तु स्वभाव अलुप्त प्रकाशम अर्थात अलुप्त प्रकाश जिसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं हुआ कभी अभाव नहीं होता अथवा समस्त वस्तावभाषकत्व भासकत्वम् चित्त ऐसा सत्चित् चित आत्मनि और आत्मा में आत्मा का मतलब यहाँ मुख्य आत्मा लेना जैसा पुत्र है अथवा सेवक को आत्मा बोलते हैं जैसा भगवान बाश्यकार कार्य ने कहा भद्र से मम आत्मा एक और आत्मा है शरीर है उसको जो आत्मा मानते हैं हाय है दो है किंतु एक आकार से भानवाता है मित् आत्मा है और सबका प्रकाशक गौणात्मा हो मिथ्यात्म हो सबका प्रकाशक है वो शुद्ध शुद्धात्मा माना जाता है चैतन्य है तो आत्मा का लक्षण अपनोति बताए याती यदादत्ते यहाँ भावा भाव आत्मेति कत्यते थ अपनोति जो सर्वत्र व्याप्त है यद आदत्य सब धारण करता है यच्च विषयान यह हाँ आदत्य सारे विषयों को प्रलय काल में ग्रहण करता है यच्चाशा संतो भवा संतो बोल निरंतर चलते रहता है जहां भी इसलिए आत्मा कहा कि ऐसा सच्चिद आत्मनि नित्य नित्य है वो विष्णु वह विष्णु है विष्णु का मतलब चतुर्भुजा नहीं लेना विष्णोती व्यापनोति विश्व विवेष्टि व्यापनौती चरा चरा चा जगत सा विष्णु अर्थात विष्णुति बोल दो व्यापनोति विश्वम सभी जगत में व्याप्त है सारे जगत में व्याप्त है कैसा व्याप्त है ऐसा नहीं अस्थिभाति प्रियम चेत पंचक आद्यत्र ब्रम्हूपम जगद्रूप तथोदय अर्थात अस्थि भाति प्रिय वही व्यापक होने से उसको विष्णु कहा दिया विष्णुति व्यानों किसमें विश्वम् तो इसलिए अथवा विवेष्टि उचिकात भी दो अर्थ में होता है विभिष्टि व्याप्न होती उसका अर्थ भी व्याप्न होती चरा चरा जगत, सारे जगत में व्याप्त है वो विष्णु तो अर्थ हो गया सच्चिदानंद आत्मस्वरूप नित्य विष्णु में प्रक सर्वा विविधा व्यक्त सर्वा सभी नाना प्रकार के थी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति है उसमें प्रकल्पित अलग अलग आकाश से लेकर सारा ब्रह्मांड ऐसा हाटके कटका दिवत हाटके हाटक बोल तो सुवर्ण सोने में कटक है कुंडल है नूपुर है इसके भांति सभी व्यक्ति कल्पित है उस परमात्मा में तो यहाँ बता दिया जो विष्णु है जो सभी देश सभी काल सभी वस्तु में व्यापक रहते वो विष्णु कहते और जो सभी काल में रहता है सभी देश में रहता है उसे नित्य भी कहते नित्य उसी को कहते सभी देश काल ऐसे जो सचिदानंद आत्मा सर्वत्र अनुसूत है अनुसूत बोलते वो तप्रोध किस रूप से मैंने बताया अभी अस्थिभा प्रिय रूप से तो ये तीनों रूप में ब्रह्मा का ही भान हो रहा है असाधारण है नाम और रूप है वो परिवर्तनशील है जैसे सुवर्ण से बने हुए कटक है कुंडल है हार है नूपुर है सभी आभूषण में सुवर्ण व्याप्त है उसी सुवर्ण में जिस प्रकार कटक कुंडलादि कल्पित है वैसा ही ये सारे इंद्र आदि शरीर सारे सब सभी पदार्थ उसमें कल्पित है अर्थात तो वास्तव में है नहीं देख रहे कल्पित पदार्थ सत्य जैसा भानु ये बता दे आगे जो बता रहे परमात्मा एक है उपाधि के कारण अनेक जैसा दिख रहे जब तक उपाधि है तब तक भेद है उपाधि समाप्त होने के बाद भेद समाप्त है उसके लिए बता यथाकाशो ऋषि नानो नानोपाधि विभु विभू तेदा भिन्न वाति ती केवला शो जैसा आकाश के भीतर यकाशो मतलब जैसा आकाश एक है व्यापक है घटादि नाना उपादि के भीतर आनेशे घटाकाशे मटाकाशे पटा और सूच्याकाशे मल्लिकाकाशे अलग अलग नाम से कहा जाता प्रतीत होता है वैशही ऋषिकेशो ऋषिका मतलब इंद्रिया इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला परमात्मा अंतरिया में नाना उपाधिगतो विभू ऐसा सर्वनियषिकेश परमात्मा भिन्न भिन्न विभादियों के भीतर आया हुआ है विभू विभूषिकेश व्यापक उपाधि के बीच में आने से चौरासी लाख योनि में अलग अलग भानु मनुष्य में है पशु में है कुत्ते में है सब में समान रूप से उपाधि भिष्य भिन्न तो ये बोल रहे हैं जिस प्रकार आकाश एक होने पर भी उपाधि को लेकर अलग अलग व्यवहार होता है वैसा ही ये ऋषिकेश भिन्न भिन्न उपाधि में अलग अलग भाव होता तद भेदाद भिन्न वाती उस उपाधि के भेद से ही भेद होता है स्वतः भेद नहीं है जैसे एक ही बिजली अलग अलग जो ब्लेड है लट्टू में जाने से अलग अलग रूप होता है वैसे एक ही जल है अलग अलग में जाने से अलग अलग आकार से दिखता है वैसे उपाधि भेद से भिन्न जैसा तर केवलहा केवल, केवल शेष अरिष्टानुरूप व्यापक सचिदानंद परमात्मा ही रहता है ये बात बृहदारण्य में भी बता दिया है मैत्री को उपदेश करते करते कर्तेजवल्यने आत्मवारे द्रष्टव्य स्रोतव्या मंत्य बता दिया। उसके बाद अरे इद एव अनतरपार विज्ञान घनम्यो भूतेभ्यो समुत्थुनश्य न प्रत्य संस्ती हरे प्रवीमीति होवाच अर्थात हे मैत्रियी ये जो अलग अलग अलग संज्ञा पड़ी है उपाधि को लेकर जब तक उपाधि है तब तक ये अलग अलग संज्ञा पड़ रहे अलग अलग भान हो रहे उपाधि नष्ट होते हुए प्रत्यबल तो मरने के बाद उपाधि नाश होने पर यह संज्ञा भी समाप्त हो जाती है तो कहने का मतलब है वह में भी यही समझा रहे यार चमल के एक ही तत्व एक ही आत्मा अलग अलग उपाधि को लेकर अलग अलग से भान हो रहा है इसलिए श्वेता श्वेतर में भी कहा तुम पुमान तुम श्री तू ही पुरुष हो तू ही श्री हो तू ही बालक हो तू ही वृद्ध बनकर दंडे दंड ग्रहण करके चल रहा है तो इसलिए ये उपाधि में ही भेद है परमात्मा में कोई भेद नहीं वही आत्मा है उसको जानने से ही आत्यंतिक दुख निवृत्ति परम की प्राप्ति होती है ओम शांति शांति शांति